महाभारत स्त्री पर्व त्रयोदशोध्याय है श्री कृष्ण का धृतराष्ट्र को फटकार कर उनका क्रोध शांत करना और धृतराष्ट्र का पांडवों को हृदय से लगाना वैशंपाणुवाच तत एनम उपातिषं शौचाथम परिचारका ऋतम पुनस्ैनम प्रोवाच मधुसूदन वैशम पाण जी कहते हैं राजन तदनंतर सेवकगण गण शौच संबंधी कार्य सम्पन्न कराने के लिए राजा धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित हुए जब वे ये पूर्ण कर चुके तब भगवान मधसूदन ने फिर उनसे कहा राजन नतीता वेदास्त शास्त्राणी विविधा चुता पुराणादी राजधर्मा सेवला राजन आपने वेदों और नाना प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन किया है सभी पुराणों और केवल राजधर्मों का भी श्रवण किया है एवं विद्वान महाप्राज समबला बले आत्मा परेकोपमिद्रित ऐसे भी परम बुद्धिमान और बलाबल का निर्णय करने में समर्थ होकर भी क्रोध क्यों कर रहे हैं उत्तवाहद्रोण्यरत नंदन मैंने तो उसी समय आपसे यह बात कह दी थी द्रोणाचार्य विदुर और संजय ने भी आपको समझाया था राजन परंतु आपने किसी की बात नहीं मानी पांडव चकौर कुर नंदन हम लोगों ने आपको बहुत रोका परंतु आपने बल और शौर्य में पांडवों को बढ़ा चढ़ा जानकर भी हमारा कहना नहीं माना राजा स्थिर देशकाल विभागम च जिनके बुद्धि है है ऐसा जो राजा को को देखता और के विभाग समझता वह परम कल्याण का भागी होता है उच्च मान श्रेय श्रेय गृह आपद समुप्राप्य जो हित की बात बताने पर भी हित की बात को नहीं समझ पाता वह अन्याय का आश्चर्य बड़ी भारी विपत्ति में पड़कर शोक करता है तथोहतः दुर्योधन भरत नंदन आप अपनी ओर तो देखिए आपका बर्ताव सदा ही न्याय के विपरीत रहा है राजन आप अपने मन को वश में न करके सदा दुर्योधन के अधीर रहे हैं आत्मा भीमं आत्मापरा आपंड तत्क दिघांसते तस्कोपर दुष्कृत अपने ही अपराध से विपत्ति में पड़कर आप भीम से इनको क्यों मार डालना चाहते हैं इसलिए क्रोध को रोकिए और अपने दुष्कर्मों को याद कीजिए स्पर्धया छुद्र साहतो जितने दुर्योधन ने, वैरं ने मन में जलन रखने के कारण पांचाल राजकुमारी कृष्णा को भरी सभा में बुलाकर अपमानित किया उसे वैर का बदला लेने की इच्छा से भीमसेन ने मार डाला आत्मनोति क्रम पश्य पुत्र आप अपने और दुरात्मा पुत्र दुर्योधन के के उस अत्याचार पर तो दृष्टि डालिए जबकि बिना किसी अपराध ही आपने का परित्याग कर दिया था वह सम्णव सत्यम जनाधिव के पुत्र धीतराष्ट्रो मही पति भन जी कहते हैं पर जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सब सच्ची सच्ची बातें कह डाली तब पृथ्वीपति धित्राट ने देवकी नंदन श्री कृष्ण से कहा एवे तथा माधव पुत्र स्ने बलवान धैर्यान माम समय महाबाहू माधव आप जैसा कह रहे हैं ठीक ऐसी ही बात है परंतु पुत्र का स्नेह प्रबल होता है जिसने मुझे धैर्य से विचलित कर दिया था बलवान सौभाग्य की बात है कि आपसे होकर बलवान भीमसेन मेरी दोनों भुजाओं के बीच में नहीं आए इधानी तो हम अभ्यग्रगत मध्यम पांडव वीरम द्रष्टुम्छा माधव अब इस समय में हूँ मेरा क्रोध उतर गया है और चिंता भी दूर हो गई है अतः मैं मध्यम वीर अर्जुन को देखना चाहता समस्त राजाओं तथा अपने पुत्रों के मारे जाने पर अब मेरा प्रेम और हित चिंतन पांडु के इन पुत्रों पर ही आश्रित है तथा धनंजयम च महाद्रास सुगात्रान। आश्वास कल्याण मुबाच चैतान तदनंतर रोते हुए धृतराष्ट्र ने सुंदर शरीर वाले भीमसेन अर्जुन तथा माधु के दोनों पुत्र नरवी नकुल सहदेव को अपने अंगों से लगाया और उन्हें सांत्वना देकर कहा तुम्हारा कल्याण हो ये श्री महाभारत श्री परवड़ी जल प्रदानिक पर्वि धृतराष्ट्रकोप पर विभोचरे पांडव परिसंगो नाम त्रयोदशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत जल प्रदानिक पर्व में धृतराष्ट्र का क्रोध छोड़कर पांडवों को हृदय से लगाना नामक तेरहवा अध्याय पूरा हुआ